महाभारत आदि पर्व विदुरागमन राज्यलम्भ पर्व नवनवत्यधिक शतमोध्याय है पांडवों के विवाह से दुर्योधन आदि की चिंता धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति प्रेम का दिखावा और दुर्योधन की कुमंत्रणा वै सम्पावाचन तथो राग्याचरयिराप्त प्रभृति रूपनि यत पांडव ही रूप सम्पन्ना द्रौपदी पति भी वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर सब राजाओं को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यह यथार्थ समाचार मिल गया कि सुभलक्षणा द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ है ये नद्धनुराधा लक्ष्यम विद्धम महात्मना सौर्जुनो जयताम श्रेष्ठो महाबाण धनुर्धर जिन महात्मा पुरुष ने वह धनुष लेकर लक्ष्य को भेदा था वे वीरों में श्रेष्ठ तथा महान धनुष बाण धारण करने वाले स्वयं अर्जुन थे यल्यम भद्रराज वै प्रोक्षिप्याति बलि ऐसा संक्रुद्धो वृक्षे न पुरुषा न चाश संभ्रम कशन आसीत त्र महात्मनः सभी भीमो भीम संस्पर्श शुसेनांगतन जिस बलवान वीर ने अत्यंत कुपित हो मद्र राजराज को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया था और हाथ में वृक्षले रणभूमि में समस्त योद्धाओं को भयभीत कर डाला था तथा जिस महातेजस्वी सूरवीर को उस समय तनिक भी घबराहट नहीं हुई थी वह शत्रुसेना के हाथी घोड़े आदि अंगों को मार गिराने वाला तथा स्पर्श मात्र से भय उत्पन्न करने वाला महाबली भीमसेन था ब्रह्मरा श्रुत्वा प्रशांतान पांडु नंदनान कौंती यान वनुजे इंद्राणाम समझात ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रशांत भाव से बैठे हुए देवीर पुरुष कुंती पुत्र पांडव ही थे यह सुनकर वहां आए हुए राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ सपुत्रा हि पुरा कुंती दग्धा जात गृह श्रुता पुनर्जा निव चहता से म्यंत उन्होंने पहले सुन रखा था कि कुंती अपने पुत्रों सहित लाक्षागृह में जल गई अब उन्हें जीवित सुनकर वे राजा लोग यह मानने लगे कि इन पांडवों का फिर नया जन्म सा हुआ है धिकाधि भीषम धितम चौरवम कर्मणा तीन संसैन पुरोचन कृति दबई पुरोचन के किए हुए अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का स्मरण हो आने से उस समय सभी नरेश गुरुवंशी धृतराष्ट्र तथा भीष्म को धिकारने लगे धार्मिक देखो ना धर्मात्मा सदाचारी तथा माता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाले कुंती कुमारों को भी यह धृतराष्ट्र नष्ट करना चाहता है भला इससे बढ़कर निंदनी कौन होगा ततः स्वयं वृत्ते धात्राष्ट्रत मंत्रे ततः सर्वे कर्ण सौ बल दूषिता उधर स्वयं समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र जिन्हें कर्ण और शकुनी ने बिगाड़ रखा था इस प्रकार सलाह करने लगे शकुनि कच्चि शत्रु दर्शनीय पीड़न तथा पर सा कौनते सर्वे छत्र शकुनि बोला संसार में कोई शत्रु तो ऐसा होता है जिसे सब प्रकार से दुर्बल कर देना उचित है दूसरा ऐसा होता है जिसे सदा पीड़ा दी जाए परंतु कुंती की ये सभी पुत्र तो समस्त क्षत्रियों के लिए समूल नष्ट कर देने योग्य है इनके विषय में मेरा यही मत है एवं पराजिता सर्वे यदि युज गत अको संविदम कांचन तद व्यप्यम संशय यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सब लोग इन पांडव पांडवों के विनाश की युक्ति निश्चित किए बिना ही चले जाएंगे तो अवश्य ही यह भूल आप लोगों को सदा संतप्त करती रहेगी अयम देश धरणा पांडवोदरण न चेदे करम लोके हास्या भविष्य पांडवों को जड़ मूल सहित नष्ट करने के लिए हमारे सामने यही उपयुक्त देश और काल उपस्थित है यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो संसार में उपहास के पात्र होंगे यमेते ते संतावस्तुम काम ये चूमिपम स्वल्पीर बलो राजा द्रुपदो वै ये पांडव जिस राजा के आश्रम में रहने की इच्छा रखते हैं इस द्रुपद का बल और पराक्रम मेरी राय में बहुत थोड़ा है या वेहतान्न जानते जीवितो विष्णु पुंगवाह चैद्यश्च पुरस्व्याघ्र शिशपाल प्रतापवान जब तक कृष्ण वंश के श्रेष्ठ वीर यह नहीं जानते कि पांडव जीवित हैं पुर सिंह चेति राज प्रतापी शिषपाल भी जब तक इस बात से अनभिज्ञ हैं तभी तक पांडवों को मार डालना चाहिए एक ही भाव गता राजा द्रुपदे न महात्मना दुदाधर्स तरा राजन भविष्य न संशय राजन जब ये महात्मा राजा द्रुपद के साथ मिलकर एक हो जाएंगे तब इन्हें परास्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा इसमें संशय नहीं है यदद तरता प्राप्व राज पांडवा जब तक सब राजा ढीले पड़े हैं तभी तक हमें पांडवों के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिए मुक्ता जो गृहा आशीर्ष्मुखादिव पुनर्जदी सुच्य महणो भयमा विषेत विषधर सर्प के मुख सदृश भयंकर लाक्षा गृह से तो वे बच ही गए हैं यदि फिर यहां हमारे हाथ से छूट जाते हैं तो उनसे हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है तेसा में होता ऐसा च पुर्वाचना अंतरे दुष्कर्म सातुमेश तो यदि वे विष्णुवंशी और चेदवंशी वीर यहां आ जाए और यहाँ के नागरिक भी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाए तो इनके बीच में खड़ा होना उतना ही कठिन होगा जितना आपस में लड़ते हुए दो विशाल मेढों के बीच में ठहरना हल धृक प्रगृहता बलिनाम स्वयं यावन्न न कुर्से ना जाम पतंती पदगा इिव तावल सर्वाभिशारे न एकदत्त परम मन प्राप्त कालम नर जब तक हल धारण करने वाले बलराम जी के द्वारा संचालित बलवान योद्धाओं की सेनाएं स्वयं ही आकर कौरव सेना रूपी खेती पर टिड्डियों की भांति न टूट पड़े तब तक हम सब लोग एक साथ आक्रमण करके इस नगर को नष्ट कर दें नरश्रेष्ठ वीरों में इस अवसर पर यही सर्वोत्तम कर्तव्य मानता हूँ वै सम्पावाच सुक निर्वचन शुवा भाषमार दुर्मते सोमदत्तीरम वाक्यम जगाद परम तत वैसा जी कहते हैं दुर्बुद्धि दुर्बुद्धिशकनी का यह प्रस्ताव सुनकर सोमदत्त कुमार गुरु स्रवा ने यह उत्तम बात कही सोमदत्तिवाच प्रकृति सप्तवा आत्मन से तथा देश समलम चिधांश् च न गुणान भूले सर्वा बोले अपने पक्ष की और शत्रु पक्ष की भी सातों प्रकृतियों को ठीक ठीक जानकर ही देश और काल का ज्ञान रखते हुए छह प्रकार के गुणों का यथावसर प्रयोग करना चाहिए पहला राज्य के स्वामी अमात्य सुहृद कोष राष्ट्र दुर्ग और सेना इन सात अंगों को सात प्रकृतियाँ कहते हैं दूसरा संधि विग्रह यान आसन द्वैधिभाव और समाश्रय ये छह गुण हैं इसमें शत्रु से मेल रखना संधि उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह आक्रमण करना यान अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन दुरंगी नीति बरतना द्वैधिभाव और अपने से बलवान राजा की शरण देना समाश्रय कहलाता है वृद्धि विक्रमम् स्थान वृद्धि भूमि मित्र तथा पराक्रम इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए यदि शत्रु संकट से पीड़ित हो तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए तथो हम पांडवा मन मित्र को सन्वता बलस्थान विक्रम संक्रमस्थान्च स्वकृत प्रकृति प्रियान इस दृष्टि से देखने पर मैं पांडवों को मित्र और खजाना दोनों से संपन्न समझता हूँ वे बलवान तो हैं ही पराक्रमी भी हैं और अपने सत्कर्मों द्वारा समस्त प्रजा के प्रिय हो रहे हैं वपसा हितुभूत नेत्राण हृदय च्रोत्र मधुर आवाचा रमय यंत्य अर्जुन अर्जुन अपने शरीर की गठन से सभी मनुष्यों के नेत्रों तथा हृदय को आनंद प्रदान करते हैं और मीठी मीठी वाणी द्वारा सबके कानों को सुख पहुंचाते हैं न तो केवल दैव न प्रजा भाव न भेजरे यदू मन कांतम कर्मणा चकार तत् केवल प्रारब्ध से ही प्रजा उनकी सेवा नहीं करती तजा के मन को भी प्रिय लगता है उसकी पूर्ति अर्जुन अपना अपने प्रयत्नों द्वारा करते रहते हैं न हि युक्त न चाशक्तम नृतम न च विप्रिय भाषित चारुभाष से जज्ञे पार्थस्य भारती मनोहर वचन बोलने वाले अर्जुन की वाणी कभी ऐसा वचन नहीं बोलती जो अयुक्त आसक्तिपूर्ण मिथ्या तथा अप्रिय हो गुण सम्पन्ना सपत्ना राज लक्षण ना पशा ये शक्ता समुच्छेद यथा बलात् समस्त पांडव राजोचित लक्षणों से संपन्न तथा उपर्युक्त गुणों से विभूषित हैं मैं ऐसे किन्हीं वीरों को नहीं देखता जो अपने बल से पांडवों का वास्तव में उच्छेद कर सके प्रभाव शक्ति विपुला मंत्रशक्ति से पुष्क तथा शक्ति पाथे स्वभ्य धिका सदा उनकी प्रभाव शक्ति विपुल है मंत्र शक्ति भी प्रचुर है तथा शक्ति भी पांडवों में सबसे अधिक है मौल मित्र बलाना च कालज्ञो वय युधिष्ठि सामना दानेन भेदेन दंडे ने युधिष्ठि अमित्रम यततेजे तुम न रोसेण ती ही युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कब स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए तथा तो कब मित्र और सैन्य बल का राजा युधिष्ठिर साम दान भेद और दंड नीति के द्वारा ही यथा समय शत्रु को जीतने का प्रयत्न करते हैं क्रोध के द्वारा नहीं ऐसा मेरा विश्वास है परिक परिक्रिया धन शत्रु मित्राणी चला च मूलम चढ़ हरिण पांडव सदा पांडुनंदन युधिष्ठिर प्रचुर धन धी कर शत्रुओं को मित्रों को तथा सेनाओं को भी खरीद लेते हैं और अपनी नीव को सृदृढ़ करके शत्रुओं का नाश करते हैं असख्यान पांडवान् मंडे देवैरपी जवा ये सामर्थे सदा युक्त कृष्ण संकर्षण मैं ऐसा मानता हूं कि इंद्र आदि देवता भी उन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिनकी सहायता के लिए कृष्ण और बलराम दोनों सदा कमर कसी रहते हैं श्रेय से यदि मनध्व मनमत यदि वो मत संविदम पांडव ही साधम कृप्वागत यदि आप लोग मेरी बात को हित कर मानते हो यदि मेरे मत के अनुकूल ही आप लोगों का मत हो तो हम लोग पांडवों से मेल करके जैसे आए हैं वैसे ही लौट चले गोपुरा टाल उपलिपी गुप्तम पुरवर श्रेष्ठम ए समृतम तेन धान्य ईंधन तथा यंत्रुधुक द्रव्याकार श्रेष्ठ नगर अट्टालिकाओं तथा सैकड़ों उपतलपों से सुरक्षित है इसके चारों ओर जल से भरी खाई है घास चारा अनाज ईंधन रस यंत्रुध तथा औषध आदि की यहां बहुतायत है बहुत से कपाट द्रव्यागार और भूसा आदि से भी यह नगर भरपूर है महाचक्रम, भीमो महाचक्रमृतम दृढ़ निर्जो सतग्निजाल समृतम यहां बड़े भयंकर और ऊंचे विशाल चक्र हैं बड़े बड़े अट्टालिकाओं की पंक्ति इस नगर को घेरे हुए हैं इसकी चहार दीवारी और छजे सुदृढ़ है तोप नामक अस्त्रों के समुदाय से यह नगरी घिरी हुई है नगर भी पूजित इसकी रक्षा के लिए तीन प्रकार का घेरा बनार है एक तो ईटों का दूसरा काठ का और तीसरा मानव सैनिकों का चहार दीवारी बनाने वाले वीरों ने जहाँ गर्भ की पूजा की है तदेतगर्भेण पांडव पांडरेण विराजते शेनाडेकतालन सर्वतः पुरामता प्रकृत ध्रुप से महात्मन दानमचिताभ्य मये इस प्रकार यह नगर नगर नरगर्भ से शोभित है अनेक ताड़ के बराबर ऊंचे साल वृक्षों की पंक्तियों द्वारा यह श्रेष्ठ नगरी सब ओर से घिरी हुई है महामना राजा द्रुपद की सभी प्रजा और प्रकृतियां मंत्री आदि उनमें अनुराग रखती हैं बाहर और भीतर के सभी कर्मचारियों का दान और मान द्वारा सत्कार किया जाता है प्रतिद्धा नमा ज्ञा राजीम विक्रमे उपयासारहाद समुद्रोचतायुधा भयानक पराक्रमी राजाओं द्वारा पांडवों को सब ओर से घिरा हुआ जानकर समस्त यदुवंशीवीर प्रचंड अस्त्रशस्त्र लिए यहाँ उपस्थित हो जाएंगे तस्मा संधि व्यम कृत्व धातराष्ट्रस्त पांडवै स्वराष्ट्रे भगक्षामचनम मम ए तम मतम सर्व क्रियताम यदि रोचते ए तदे सुकृतम मंडे क्षेम चापी महे अतः हम पुत्र दुर्योधन की पांडवों के साथ संधि कराकर अपने राज्य में ही लौट चलें यदि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो और मेरा यह मत को ठीक जैसा हो तो आप सब लोग इसे काम में लाएं हमारा यही सर्वोत्तम कर्तव्य है और मैं इसी को राजाओं के लिए कल्याणकारी मानता हूँ वृत्ते स्वयं वर एच राजते यथागतम विधित्व पांडवान्तान स्वयं वर समाप्त हो जाने पर जब यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है तब ये सभी राजा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने देश को लौट गए अथ दुर्योधनों राजा भीमुना भ्रातृ भी सह अस्वस्थ नामलन कर्णे चेण चौब्वा द्रौपद्या श्वेतवाहनम तम तो दुस्साहसनो व्रीड़न मंदम मंदमिवा ब्रवीर कुमारी कृष्णा ने श्वेतवाहन अर्जुन को जयमाला पहनाकर उनका वरण किया है यह अपनी आंखों देख कर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा दुख हुआ वह अस्वस्थामा मामा शकुनी कर्ण कृपाचार्य तथा तो अपने भाइयों के साथ द्रुपद की राजधानी से हसिनापुर के लिए लौट पड़ा मार्ग में दुशासन ने लज्जित होकर दुर्योधन से धीरे धीरे इस प्रकार कहा यद्यसु ब्राह्मणो न सिंदेत द्रौपदी न स तम तत्व तो राजन भेद कच्चि धनंजय भाईजी यदि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में न होता तो वह कदापि द्रौपदी को न पा सकता था राजन वास्तव में किसी को यह पता ही नहीं चला कि वह अर्जुन है दैव च परम मंडे पौरुषम चाप्यनर्थक धिगस्तु पौरषंतात यत्र यवाह मैं तो भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ पुरुष का प्रयत्न निरर्थक है तात हमारे पुरुषार्थ को अधिकार है जबकि पांडव अभी तक जी रहे हैं एवं संभाषमाणस्ते निंद पुरोचनम विविशुद्हा हस्तिपुर दीना विगत चेतस इस प्रकार परस्पर बातें करते और पुर्वचन को कोसते हुए वे सब कौरव दुखी होकर हस्तिनापुर में पहुंचे पांडवों की सफलता देखकर उनका चित्त ठिकाने न रहा त्रता विगत संकल्प दृष्टवा पार्था महोजस मुक्तान हव्यभुज संयुक्तान द्रुप न धृष्टुम तुम संचित्य तथ सर्वयुद्ध द्रुप्ध महातेजस्वी कुंती कुमार लाक्षा की आग से जीवित बचकर राजा द्रुपद के संबंधी हो गए या अपनी आंखों देखकर और धृष्ट शिखंडी तथा द्रुपद के अन्य पुत्र युद्ध की संपूर्ण कलाओं में दक्ष हैं इस बात का विचार करके कौरव बहुत डर गए, उनकी आशा निराशा में प्रणीत हो गई विदुर स्वथ ता द्रौपदी पांडवैता धातराष्ट्र चलदर्पानुपागता प्रीतमना छत्ता धृतराष्ट्रम विषा पते वाच दृश्या कुरुवर्धन तस्मता विदुर जी ने जब यह सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया है और धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर लौट आए हैं तब वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए राजन तब वे धृतराष्ट्र के पास जाकर विस्मय सूचक वाणी में बोले महाराज हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है वैचित्रीयस्तु वचो निशम्य विदुहश तत अब्रृत्म प्रीत भारत भारत विचित्रवीनंदन राजदुर्कन्त प्रसन्न होलुठे अहोभाग्य अहोभाग्य मे सृतम पुत्रम ज्येष्ठम दृपद कन्या दुर्योधनम अविज्ञा क्षुर्श्वर उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश यह समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वरण किया है अथ ताज्ञापयामा स द्रौपद्याभूषणम बहु भू। आनीयता वै कृष्णे तिपुत्र दुर्योधनम तदा इसलिए उन्होंने आज्ञा दी द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगवाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन तथा तो द्रौपदी को बड़ी धूमधाम से नगर में ले आओ अथाश्य पश्चात विदुरह आचक्य पांडव अन सर्वान्श निरोह वीरहन पूजिता द्रुपदे तब पीछे से विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है वे सभी भी राजा द्रुपदी के द्वारा पूजित होकर वहाँ कुशलपूर्वक रह रहे हैं तेषा संबंधिशान्या बहू न बल समन्वतान समगतान पांडवैज तस्वे स्वयंवरे उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधे भी जो भारी सैनिक शक्ति से संपन्न हैं पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं एक त्रुवा विदुरस्य वचन आकार आकारादनाथ तो दृष्ट दिष्टे च्रवीत विदुर का यह कथन सुनकर राजा धृतरास ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए कहा अहो भागे, अहो भाग्य अहोभाग्य अहोभाग्य वाच एवं विदुर्भद्रम ते यदि जीवंती पांडवा साध्वाचारा तथा कुबंधो द्रुपदे न अन्व सूर्या प्रकृष्ठे नाम के कुल व्रत विद्या तपोवृद्ध पार्थिवा धुरंधर पुत्राशा से तथा पौत्रा सर्वे भवसु बहुसुमला धृतराष्ट्र फिर बोले विदुर यदि ऐसी बात है यदि वास्तव में पांडव जीवित हैं तो बड़े आनंद की बात है तुम्हारा कल्याण हो अवश्य ही कुंती बड़ी साध्वी है द्रुपद के साथ जो संबंध हुआ है वह हमारे लिए अत्यंत स्पृहणीय है विदुर राजा द्रुपद वसु के श्रेष्ठ और सम्माननीय कुल में उत्पन्न हुए हैं व्रत विद्या और तप तीनों में वे बड़े चढ़े हैं राजाओं में तो वे अग्रगण्य हैं ही उनके सभी पुत्र और पौत्र भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं ध्रुपद के अन्य बहुत से संबंधी भी अत्यंत बलवान हैं यथ पाण्डव पुत्रास्तु तथैवाभ्यधिका मम यथाचाभ्यधिका बुद्धि तार प्रतिदो विदुर युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र हैं वैसे ही यह उससे भी अधिक मेरे हैं उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनापन का भाव क्यों है यह बताता हूँ सुनो मित्र पांडवा तम संबंधे बहुवच्च महाबला वे वीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच गए हैं और उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया है इतना ही नहीं और भी बहुत से महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं कोई ही ध्रुपमा साध्य मित्रम छत्स बाधव न बभू से भविनाथि ग्रीरपि पार्थिव विदुर कौन ऐसा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों से द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा वै सम्पायच तम तथा तो विदुरा प्रत्यम भवत ते बुद्धि राजन विदुर स्व निवेशनम वैशम पायन जी कहते हैं जन विजय ऐसी बातें कहने वाले राजा धिताष्ट्र से विदुर इस प्रकार बोले महाराज सौ वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे राजन इतना कहकर विदुर्जी अपने घर चले गए तुर्योधन चापी राधेय से चापते धृतराष्ट्रमुपागम्य बचो ब्रूता तता जन्मे जय तदनतर दुर्योधन और ने धृतराष्ट्र के पास आकर यह बात कही सन्निध विदुरोषम वक्त न शक् विवक्तम ते वक्ष कि वेद सपत्न वृद्धि यत मन थे वृद्धिमात्म अभिष्ट यु समीपे दृश्यताम महाराज विदुर के समीप हम आपसे आपका कोई दोस्त नहीं बता सकते इस समय एकांत है इसलिए कहते हैं आप यह क्या करना चाहते हैं पूज्य पिताजी आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं और विदुर जी के निकट हमारे वैरियों की ही भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं अन्यस्मिन कर्तव्ये हे तम अन्य कुे नघ तेषा तो कर्तव्यस्तात नित्यसहन निष्पाप नरेश हमें करना तो कुछ और चाहिए किंतु आप करते हुए और ही हैं तात हमारे लिए तो यही उचित है कि हम सदा पांडव की शक्ति का विनाश करते रहें ते वयं प्राप्त काल से चकृषाम मंत्रया महे यथा नौ नुस्ते सपुत्र बलवान धवान इसमें जैसा अवसर उपस्थित है इसमें हमें क्या करना चाहिए यही सोच विचार कर निश्चय करना है जिससे वे पांडव पुत्र बांधव तथा सेना सहित से हमारा सर्वनाश न कर बैठे महाभारत आदि महाभारते आदिपर्वड़ी विदुरागमन राज्यलम्ब पर्व दुर्योधन वाक्य नवनव्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलम्ब पर्व में दुर्योधन वचन विषयक १९९ सौ अध्याय पूरा हुआ